महाभारत आदि पर्व आदिपर्व अष्टनिकततमोध्याय कु का द्रौपदी को उपदेश और आशीर्वाद तथा भगवान श्रीकृष्ण का पांडवों के लिए उपहार भेजना वै सम्पावाच पांडव स संयोग गत से द्रुप से न बभूवा भयम किंचित दस नी कहते हैं जन्मे पांडवों से संबंध हो जाने पर राजा द्रुपद को देवताओं से भी किसी प्रकार का कुछ भी भय नहीं रहा फिर मनुष्यों से तो हो ही कैसे सकता था कुंती माथाद्यता नार्यो द्रुप से महात्म नाम संकृति अंत्यो सिया जगमु महात्मा द्रुपद के कुटुम्ब की स्त्रियां कुंती के पास आकर अपने नाम ले लेकर उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम करने लगीं कृष्णाच छौम संवेता कृत कौतुक मंगलाम कृताभिवादना स्वस्वाम तस्थ प्रहवाम कृतांजलि कृष्णा भी रेशमी साड़ी पहने मांगलिक कार्य संपन्न करने के पश्चात सास के चरणों में प्रणाम करके उनके सामने हाथ जोड़ विनित भाव से खड़ी हुई रूप लक्षण सम्पन्ना शीलाचार समन्वताम द्रौपदी अवदत प्रेमणा पृथा आशीर्वचन स्नुषाम सुंदर रूप तथा उत्तम लक्षणों से सम्पन्न शील और सदाचार से सुशोभित अपने बहू बहुद्रौपदी को सामने देख कुंती देवी उसे प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देती हुई बोली हरि हरिह स्वाहा चैव चौहणी च यथा सोमे दमयंती यथा नले यथा वह श्रवणे भद्रा वशिष्ठे चाप्युंदती यथा नारायणे लक्ष्मी तथा तम भूम भरतृच बेटी जैसे इंद्राणी इंद्र में स्वाहा अग्नि में रोहिणी चंद्रमा में नल में में भद्र कुबेर में, भद्रा कुबेर में अरुन्धति वशिष्ठ में तथा लक्ष्मी भगवान नारायण में भक्तिभाव एवं प्रेम रखती है उसी प्रकार तुम भी अपने पतियों में अनुरुक्त अनुरक्त रहो जीवसूरवी रसूरभद्रे बहुसौख्य समन्विता सुभगा भोग संपन्ना यज्ञ पत्नी पतिव्रता भद्रे तुम अनंत सौख्य से संपन्न होकर दीर्घ तथा जीव पुत्रों की जन्य बनो सौभाग्यशालिनी भोग सामग्री से संपन्न पति के साथ यज्ञ में बैठने वाली तथा पतिव्रता हो अतिथिनागता साधन वृद्धां बालान तथा गुरु पूज अंत्या समाह अपने घर पर आए हुए अतिथियों साधु पुरुषों बड़े बूढ़ों बालकों तथा गुरुजनों का यथा योग्य सत्कार करने में ही तुम्हारा प्रत्येक वर्ष बीते कुरजांगल मुख्येश राष्ट्रेश नगरेश अनुमचस्व नृपतिम धर्म तुम्हारे पति कुरुजांगाल देश के प्रधान प्रधान राष्ट्रों तथा तो नगरों के राजा हों और उनके साथ ही रानी के पद पर तुम्हारा अभिषोक हो धर्म के प्रति तुम्हारे हृदय में स्वाभाविक स्नेह हो पतिभि निर्जिता मुर्भ विक्रमेण कुरु कुरुग्राम भड़सात सर्वाम अश्वे धे महाक्रत तुम्हारे महाबली पतियों द्वारा पराक्रम से जीती हुई इस समूचे पृथ्वी को तुम अश्वमेध नामक महायज्ञ में ब्राह्मणों के हवाले कर दो पृथिव्याम जान रत्न गुणवंते गुणान्वितान्यापनो हिस्व करुणा कल्याणी सुखने सरता शतम कल्याणमयी गुणवती बहु पृथ्वी पर जितने गुणवान रत्न हैं वे सब तुम्हें प्राप्त हो और तुम सौ वर्ष तक सुखी रहो यभिन तथा भूयो से जातपुत्रा गुणान्वताम बहु आज तुम्हें वैवाहिक रेशमी वस्त्रों से सुशोभित देखकर जिस प्रकार मैं तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ उसी प्रकार जब तुम पुत्रवती होगी उस समय भी अभिनंदन करोगे तुम संपन्न हो वैशंपावाच ततस्तु कृतदारेभ्य पांडुभ्य प्राश्नोधरी वै दुर्यमचित्रणी हेमा चाह च महारहा नादेशन माधव कमलांजनरत्ना स्पर्शवती शुभा शनासनयाना विविधानि महा वैधुर्यजिति सरसो भाजना च व सम्पायन जी कहते हैं जन्मे जय तदनंतर विवाह हो जाने पर पांडवों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वैदुर्यमणि जटिल सोने के बहुत से आभूषण बोमूल्य वस्त्र अनेक देशों के बने हुए कोमल स्पर्श वाले कंबल मृग चर्म सुन्दर रत्न सयाह आसन भाति भांति के बड़े बड़े वाहन तथा और वद्रमली हीरे से खचित सैकड़ों बर्तन भेंट के तौर पर भेजे रूप योवन रूपे कृष्णो संप्रदा रूप यौवन और चातुर्य आदि गुणों से संपन्न तथा वस्त्राभूषणों से अलंकृत अनेक देशों की सजीधजी बहुत सी सुंदरी सेविकाएं भी समर्पित की गजा विनता भद्रांश सदस्वांश सुललंकृता रथाशाता सौवर्ण शुभ्रइप्रलकृता कोटीश्च सुर्ण तेजाकृतकोन्मदूदन इसके सिवा अमी आत्मा मजदूदन ने सुशिक्षित और वश में रहने वाले अच्छी जात के हाथी गहनों से सजे हुए उत्तम घोड़े चमकते हुए सोने के पत्थरों से सुशोभित और सधे हुए घोड़ों से युक्त बहुत से सुंदर रथ करोड़ों स्वर्ण मुद्राएँ तथा पंख में रखी हुई स्वर्ण की ढेरियाँ उनके लिए भेजी तत्सर्वम प्रतिजग्राह धर्मराजिर मुदा पर महायुक्त हो गोविंद प्रिय काम धर्मराज्य श्रेष्ठ ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वह सारा उपहार ग्रहण कर लिया इतिश्री महाभारत आदि पर बढ़ी वैवाहिक पर्व अष्टनव्यधिक शतमोध्या इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में एक अध्याय पूरा हुआ